छः छः नंबर की अपने हरियाणा की कपास का बीज था वो लगाया था करीब उसमें साढ़े सात क्विंटल के करीब कपास हुई थी जी और उसके अंदर सीधा पहले तो रोड़ी का खाद डाला था जी मैंने और अपने जो पशु मूत्र है हमारे वहाँ फारों से सिंचाई करते हैं तो जैसे एक के एकड़ में चार लाइन लगती है तो उसमें दो बाल्टी एक लाइन में डाल के मतलब पानी के ऊपर आठ बाल्टी एक एक एकड़ एक में डाल देते थे बाकी कीड़े वीड़े की तो समस्या खर आती है इसके अंदर लेकिन उसका नियोजन भी पशु पक्षियों के द्वारा हो जाता है और उसी में मैंने गेहूं लगाया था जी उनतीस कपास के ऊपर ही तो गेहूं का भी उत्पादन करीब करीब 40 से 45 मन के आसपास हो गया था और जो सरसों बिजाई करते हैं सरसों भी बिजाई करता हूं उनमें सरसों में भी कभी 15 कभी 18 ज़्यादा से ज़्यादा 20 मन तक की पैदावार आई है जी मेरे पास सरसों और गेहूँ एक फसली बोते हैं या इनके साथ कोई और फसल मिक्स करके बोते हैं पहले तो गेहूं गेहूं के अंदर मेथी लगा के बोई है और सरसों एक फसल एक ही फसल बोता हूं सरसों में तो गेहूँ में क्या मिला के बोते हैं? गेहूं में मेथी मिला के बोई हुई है तो उसको अगर थोड़ी रह जाती है तो गेहूं के साथ ही खा लेते हैं नहीं तो फिर अगर ज्यादा होती है मेथी तो छाण के अलग अलग कर लेते हैं जो तो गेहूं की अपनी पैदावार बताई, की। नहीं। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ जैविक खेती में हम ये कहते हैं कि एक फसली कोई खेती नहीं होनी चाहिए धान को छोड़ के कोई एक फसली खेती नहीं होनी चाहिए तो जब हम पैदावार का हिसाब लगाते हैं जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं के साथ हमें चने का भी हिसाब लगाना चाहिए जो पैदा हो रहा है जो मेथी पैदा हो रही है डेढ़ क्विंटल वो भी तो हिसाब लगाना चाहिए तो कई बार किसान खुद भी अपने को यूं समझते हैं कि हमारी तो पैदावार थोड़ी रह गई अब डेढ़ क्विंटल अगर आप मेथी लगाओ तो चार मण तो मेथी हो गई और मेथी का रेट क्या है आपका दो क्विंटल चना हो गया साथ में दो क्विंटल चना पांच मण तो वैसे ही हो गया और चने का रेट ढाई गुणा है गेहूं से तो हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं जो बताया है कि छियालीस मण से औसत से ज़्यादा हो जाता है या देसी 26 पच्चा, से ज़्यादा हो जाता है उसमें हमने यही हिसाब लगाया है कि अगर इनकी डेढ़ मण गेहूं मेथी हुई है तो डेढ़ मण मेथी डेढ़ क्विंटल मेथी का एम एस पी के हिसाब से कितने की वो बनी और ये प्योर वैज्ञानिक तरीका है इक्वलेंट व्हीट यील्ड जिसे कहते हैं और उसे फिर हमने गेहूँ के रेट से भाग दे दिया जितना आया वो गेहूं की पैदावार में जोड़ दिया अगर कोई सुनेगा कि उनतीस सड़सठ हुई 40 मण हुई तो यूं लगेगा तो थोड़ी हुई अब उसमें आप 8 मण मेथी का हिसाब और जोड़ दो तो फिर हिसाब बिल्कुल अलग बदल जाता है तो ये किसानों को भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए जब वो अपनी पैदावार की बात करते हैं तो जो मिश्रित फसल ले रहे हैं और अच्छी पैदावार लेने वाले सारे मिश्रित ले रहे हैं अकेले गेहूं की तो कम हो जाएगी ना